और और पांडव बार बार पर प्रहार कर रहे थे, ने भी की लगा दी थे। दो की जिस जिस रथ सेना पर बाढ़ थे उसी उसकी उसी की ओर से बाढ़ बरसा कर धृष्टुम्न उन्हें हटा देता था इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धीट दुम्न से सामना होने पर उनकी सेना के तीन भाग हो गए पांडवों की मार से घबरा कर कुछ योद्धा तो कृतवर्मा की सेना में जा मिले कुछ जल की ओर चले गए और कुछ द्रोणाचार्य के पास ही रहे महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न करते थे किन्तु दृष्टुम उसे बराबर कुचल रहा था अंत में आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जैसे दुष्ट का देश दुर्भिक्ष महामारी और लुटेरों के कारण उजर जाता है इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के तीन भाग हो गए तो आचार क्रोध में भर कर अपने घायल करने लगे इस समय तो उनका स्वरूप आचार्य के बानों से संतप्त होकर धृष्ट दुम्न की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी इस प्रकार द्रोणाचार और धृष्ट दुम्ध के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब और पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे इसे काशीराज अभिभू के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया मध्राज राजा सल्य ने महाराज विजेष का सामना किया दुशासन क्रोध में भर कर सातगी पर टूट पड़ा मैंने अपने चार सौ वीरों कि सेना लेकर चेकिस्तान की प्रगति रोकी रोक दी ने सात योद्धाओं के साथ लघु का मुकाबला अनुबिंद मत्स्य राज विराट के सामने आकर डट गए महाराज बालूक ने शिखंडी को रोका अवंती नरेश ने भद्रक प्रभद्रक और सौ वीरों को साथ लेकर धृष्ट धुम का सामना किया तथा क्रूर कर्माई कर दी महाराज इस समय था और कृपाचार्य आदि के लिए तैनात थे और और और कर्ण थे तथा भूरी सेवा आदि उसके पृष्ठ रक्षक थे इनके सिवा कृपाचार्य रूस शल और शल्य आदि अनेकों रण वापरे वीर भी उसी की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे के हाने पर उक्त वीरों का द्वंदयुक्त होने लगा मादरी पुत्र नकुल और ने की वर्षा करके अपने प्रति रखने वाले का नाक में कर दिया। उस समय उसे कुछ भी उपाय न सोच पड़ता था वह सारा पराक्रम खो बैठा था जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों से बढ़ा कर द्रोणाचार्य की सेना में जा इस समय धुष्टुम के साथ लड़ते हुए महाबली आचार्य बहुत समीप आ गया है तो उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिए और उनका वध करने के लिए वो अपने रथ के जुए से उनके रथ पर कूद गया आचार्य ने सौभाग मार कर उसकी ढाल को और दस बाणों से उसके तलवार को काट कुटा चौसठ बाट कर दिया, तथा दो से और छत्र काट कर उसके पास को भी धरासाई कर दिया इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर धृष्ट धूम पर एक प्राणांतक बाढ़ छोड़ा किंतु सातिके ने चौदह तीसरे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चंगुल से फंसे हुए धृष्ट दंग को बचा लिया इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबले पर सात्यकी वीर तो सात को रथ में चढ़ाकर तुरंत ही दूर अब ने सात्यकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया सात्यकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डर गए तब ये दोनों वीर परस्पर हजारों बाढ़ छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे उन दोनों ने आकाश में बाणों का ग्यारह साल फैला दिया और दसों दिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया बाणों का जाल फैल जाने से सब और घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए उनके छत्र और ध्वजाएं कटकर गिर गयी वे दोनों ही प्राणांतको का प्रयोग कर रहे थे उस समय हमारे और राजा युद्ध के पक्ष के वीर खड़े खड़े जोड़ और सातिकी का संग्राम देख रहे थे विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध चारण विद्याधर और नागण भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने पीछे हटने तथा तरह तरह के शत्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य पड़े हुए थे इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से ढूंढ रहे थे इतने भी मैं सात ने अपने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले भर ही में जो जो आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा तो सात कब उसे काट डालता है यह किसी को जान ही नहीं पड़ता था सात्की का यह अतिमानुष कर्म देख कर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्रवल परशुराम कार्थिवी अर्जुन और भी सातिकी में भी है। इसके बाद हैचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र अस्त्र किंतु ने अपने कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर पीछे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ अंत में आचार्य अत्यंत कुपित होकर सात का संहार करने के लिए दिव्य आग्नेस्त्र छोड़ा यह देखकर सातिकी ने दिव्य वाहुणास्त्र का प्रयोग किया उस समय दोनों वीरों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा यहाँ तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया तब राजा और सब और से की रक्षा करने लगी तथा दृढ़ के साथ राजा विराट और के के नलित मत्स्य और सालव देशी सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर बैठ गए दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से घिरा देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तिमुल युद्ध छेड़ दिया। उस समय ठोली और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था इसलिए वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया उसमें अपने या पराय पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा